भगवत पुनः पुनः ईश्वरों गुराज मूर्ति वेद विभागिने व्योमद्यादेहाय दक्षिणाूर्त नम शांति शांति शांति संथर्वेदिया प्रश्नोपनिषद इसमें हम लोग चतुर्थ प्रश्न में पंचम मंत्र का अवतरण का देख रहे थे सौरियाणी गार्ग्य आकर के महर्षि पिपलाद उनको प्रश्न करते हैं पांच प्रश्न वो किए थे प्रथम प्रश्न कहाँ नी द्वितीय प्रश्न था कहानी जागृति यह शरीर में तृतीय तो प्रश्न कह ऐसा स्वप्नान पश्यति कत कतर ऐसा देव स्वप्नान पश्यति इस प्रकार के उनका सौर्याणी गार्ग्य का पांच प्रश्नों से ये तृतीय प्रश्न था इसके बारे में अभी यह मंत्र में उत्तर दिया जाएगा टीका में तृतीय प्रश्न उत्तर अत्रैश इत्यादि सर्वह पश्यति पश्यती व्याचे यदि सौरियाणी गार्ग्य का पांच प्रश्न का बीच में जो तृतीय प्रश्न है तो उसका उत्तर यह मंत्र में दिया जाता है अत्र ऐसा देव यहाँ से लेकर के सर्व पश्यति ये पंचम मंत्र पूरा भाष्य में यत पृष्ठम चतुर्थ पंक्ति में है यत पृष्ठम कतर एश देव स्वप्नान पश्यती तद आह जो पूछा गया था सौर्याणी के द्वारा कतर एश देव स्वप्नान पश्यति कतर अर्थात ये सबका बीच मतलब ये इनका बीच में कौन है तो चेतन कतर इसलिए दो का बीच में निर्धारण करते हैं चेतन जैसा ये मन लगता है और चेतन वास्तविक साक्षी है तो पूछते हैं कतर एस देव पश्यति इति तदा उत्तर देते हैं आगे अत्रै दे मंत्र अत्र सहिमुव यद यदृष्ट दृष्टम श्रुत श्रुतमेवादमृोति देश दिगंतरश्च प्र पुनः पुनः प्रत्यनुभवति दृष्टं च च च श्रुतं प्रत्युभवृष्ट चृष्ट च्रुत च सच्चा सच्च अभूत पश्यति पश्य पश्यति सर्व में अनुसार हो गया अनुसार नहीं रहेगा पश्यति अत्र पश्य अष देव कह करके के को कहा जाता है विषय प्रकाशन सामर्थ्य मन में है साक्षी का सामर्थ्य से मन सामर्थ्यवान हुआ साक्षी का उपाधि बन करके कोई निष्क्रिय पदार्थ का उपाधि बन करके सब करने वाला को वही माना जाता है कि यही सब करता है अत्र ऐसा अत्र अर्थात तो स्वप्ने एस देवह यह देव देव मन को कहा जाएगा स्वप्ने अत्र का अर्थ कह दिए स्वप्ने महिमानम अनुभवती मन महिमा को अनुभव करता है ये मन का महिमा कहते मन स्वप्न में विषय और विषयी ये दोनों कोटि में आ जाता है मन विषय कैसे हो गया कहते मन स्वप्न अविद्यावृत्ति है अविद्या का परिणाम है और मन वो वृत्ति में विषय अर्पण करेगा अविद्या वृत्ति जैसे सुसुप्ति में है कोई विषय नहीं है वहाँ और जब स्वप्नों में वही अविद्यावृत्ति किंतु तो विषय आकार होगा ये विषय कहाँ से आएगा अविद्यावृत्ति में इसलिए कहते हैं मन का कार्य है अंतःकरण में जो जागृत अवस्था में ग्रहण किया है सब विषय वो विषय का संस्कार है तो मन यही संस्कार को अविद्यावृति में अर्पण करेगा स्वप्न है अविद्यावृत्ति अविद्या का परिणाम तो अविद्या का परिणाम इसलिए कि उसका बाद होता है जब जागृत में आ जाते हैं तो उसका बाद होता है व्यावहारिक ज्ञान से जिसका बाध हो जाएगा उसको अविद्या का परिणाम कहा जाएगा जैसे व्यावहारिक रज्जु का ज्ञान होने से सर्प का बाद हो जाता है इसलिए सर्प को अविद्या का परिणाम कहा गया इसी प्रकार की व्यावहारिक अवस्था जागृत अवस्था जब आ जाता है स्वप्न बाद हो जाता है इसलिए स्वप्न को अविद्या का परिणाम कहा गया अविद्या का परिणाम है किन् मन वहाँ विषय समर्पण करता है इसलिए मन को वह विषय माना गया और मन वह विषयी भी होता है विषयी अर्थात तो मनो उपाधि का साक्षी स्वप्न देखता है तो मनो उपाधि का साक्षी होने से मन साक्षी कोटि में भी आ गया साक्षी का उपाधि बन करके मन विषयी कोटि में भी आ गया इसलिए महिमा मन का हो गया विषय भी है विषयी भी है साक्षी का उपाधि बन करके के विषयी बन गया दृष्टा कोटि में आ गया और अविद्यावृत्ति में विषय अर्पण करके दृश्य कोटि में भी आ गया तो दोनों प्रकार के मनो वहाँ इसलिए यही उसका महिमा है और स्वयं मन तो दृष्टा कोटि में रह करके स्वयं अपना ही कार्य को देखता रहता है अनुभव करता है यद दृष्टम जागृत अवस्था में जो देखा है यद दृष्टम तो दृष्टम अनुपश्यति तद यद् यदागृति दृष्टम तद् दृष्टम अनुपश्यति उसको देखता है और श्रुतम अर्थात जागृत अवस्था में जो सुना गया तो वह श्रुतम एव अर्थम अनुसृण उसी को ही पुनः अर्थात तो स्वप्न अवस्था में अनुसृण होती पश्चात जो चीज़ सुना नहीं कभी वह स्वप्न में सुनाई नहीं देगा तो इस जन्म में सुना है नहीं सुना है वो नहीं है अंतकरण में संस्कार अगर पड़ा होगा पूर्व जन्म का तो भी देख सकता है सुन सकता है देश दिगंतर इस पुनः पुनः प्रत्यनुभवती देश दिगंतर अन्य अन्य स्थान पर जो सब अनुभव किया है कभी पुनः पुनः प्रत्यनुभवती फिर फिर स्वप्न में उसको देखता है इसलिए जागृत का लक्षण कहते हैं स्वप्न का लक्षण कहते हैं जागृत संस्कार अज जा, प्रत्यय सभी जागृत संस्कार से होता है पुनः पुनः प्रति अनुभवती तो वो विषय को फिर अनुभव करता है दृष्टम च अदृष्टम चृष्टम यह जन्मनी दृष्टम और अदृष्टम यह जन्मनी अदृष्टम पूर्व जन्म में कभी देखा था वो भी कभी कभी स्वप्न में देख दे, दिखते हैं और श्रुतम च अश्रुतम च इसी प्रकार के इस जन्म में श्रवण किया है अथवा इस जन्म में श्रवण नहीं किया पूर्व जन्म में कभी श्रवण हुआ उसका भी कभी स्वप्न में सुनता है अनुभूतम च अनुभूतम च अनुभूतम चा, मनसा मन के द्वारा अनुभव किया है अथवा इस जन्म में अनुभव नहीं किया है और आगे सच च असत्य सत कहने से व्यावहारिक असत प्रातिभाषिक सर्व पश्यती मनोवा सब देखता है सर्व पश्यति कते हैं सर्व पश्यति अर्थात सर्वह उपभूत अर्था तो पश्यति सभी संस्कार उसका उपाधि बन जाते हैं मन में सभी संस्कार है वही उपाधि बन जाते हैं साक्षी का हो करके पश्यति अर्थात तो उस समय में, में मन सर्वाकार का अधिकरण आधार हो गया अर्थात पूरा जगत में जितना कुछ है सब का अधिकरण आधार ये मन हो गया इसलिए कहते हैं सर्व हो करके के देखता है तो मन में पूरा जगत का संस्कार है और वो साक्षी का उपाधि बन गया इसलिए साक्षी कोटि में मन आ गया जिस मन में पूरा जगत का संस्कार है इसलिए कह दिया गया सर्व पश्यति सर्व सन पश्यति सर्व संस्कार वाला मन साक्षी का उपाधि बन जाने से कहते हैं कि सर्व पश्यति टीका में अत्र श्रौतम पदम गृही व्याचे मंत्र में है तो अत्र स्वप्ने त्र ये स्रौतम पदम श्रुति में जो है उसको ले करके व्याख्यान करते हैं भाष्यकार भाष्य में अत्र उपरतेषु स्रोत्रादिशु देह रक्षा ये जागृतु प्राग सुसुप्ति प्रतिपत्ति है उपरतेषु स्रोत्रादिशु श्रोत्रादि उपर सु, श्रोट्रादी सु। श्रोट्रादी हो जाते हैं स्वप्न अवस्था में ये जो व्यावहारिक श्रोत्रादि आदि ये कार्यक्षम नहीं रहते हैं गोलों का संबंध नहीं रहने से कार्य नहीं करते हैं इसलिए कहा जाता है कि उपरत हो गए उपरतेषु स्ोषु देह रक्षा यही जागृत सु प्राणादि वायु सुह रक्षा के लिए प्राणवायु जागृत रहते हैं प्राग सुसुप्ति प्रतिपत्ति है सुसुप्ति होने से पहले किंतु जिनको सुसुप्ति यही हो जाएगा उनका प्राणवायु चलता है दूसरे लोग देख करके उनको बता देंगे हाँ हाँ आपका प्राणवायु चल रहा था यहाँ मंत्र कहते हैं प्राग सुसुप्ति प्रतिपत्ते है सुसुप्ति हो जाने से पहले स्वप्न होता है स्वप्न अवस्था में वायु जागृत रहते हैं किंतु श्रोत्रादि स्रोत्रादिकरण ये सब उपरत हो जाते हैं एक तस्म अंतराल एव एष देवो अर्क रश्मिवत स्वात्मनि संहृत स्त्रोत्रादिकर्ण स्वप्न महिम विभूतिम विषय विषय विषयक्षण अनेकात्म भाव गमनमुवती प्रतिप्य प्रतिपद्यते एक अंतराले अंतरा अर्थात अवस्था नहीं रहा और अवस्था नहीं आ गई अभी तक यल में देव देव कह करके मन को कहा जाता है अर्कश्मिवत स्वात्म संहृतस््रोत्रादी कर्ण अर्क जैसा सूर्य अपने अस्त समय आ जाने से सारे रश्मि को अपने में पुनः उपसंगृहृत कर लेते हैं समेट लेते हैं इसी प्रकार की स्वात्मनि उपसृहृत स्रोत्रादिकरण हैं संघृत स्रोत्रादिकरण हैं तो देव वही मन सभी इंद्रियों को अपने में उपसंगृहृत कर लेता है अपने में उपसंग्रित कर लेता है इंद्रियों का कार्य होता है विषय ग्रहण करके लाना उस समय में स्वप्न अवस्था में सारे इंद्रियों को मन ग्रहण कर लिया अपने में अर्थात तो मन ही उस समय में विषय अर्पण करेगा तो दूसरों का कार्य अपने में ले लिया इसको कहा गया संग्रित स्रोत्रादिकरण श्रोत्र चक्षु इत्यादिकरण मन सब उपसंहार कर लिया कहाँ कहते स्वात्मनी अपने में अच्छा चार नंबर टिप्पणी दे हैं एष देव मनोभिधान आशयन विशिष विशिन्ष्टि एष तो मनोभिधान एष देव मनोभिधान क्या समझ कहेंगे देवों को कहेगा बहुरी तो अर्थात मनोअभिधान ये देव का वाचक शब्द अभिधान वाचक शब्द मन ही इसका वाचक शब्द हो गया इतिहाशय स्वात्मनि संहृत स्त्रोत्राधिकरण अपने में सब स्रोत्राधिकरण उपस कर लिया एवं हो वै एत सर्व परे देवे मनसी एकी भवति इति पठित अधस्तात् सब ये परे देवे मन में सब एक हो जाते हैं स्वप्न काल में सारे इंद्रिय एक हो जाते हैं जा आगे भाष्य में स्वात्मनि संघत स्त्रोत्राधिकरण संघृत स्त्रोत्राधिकरण देव यहाँ भी बहुग्री है संघृतानी स्त्रोत्राधिकरणी येव से कहाँ संघत कर लिया स्वात्मनि no तो स्वात्मि संहृत स्त्रोत्राधिकरण स्रोत्राधिकरण बहुग्री होकर के अन्य पदार्थों को कह दिया देव को और स्वात्मनि का अन्वय किसके साथ होगा स्रोत्र संघृत स्त्रोत्राधिकरण और पूर्व पद है स्वात्मनी। तो स्वात्मनी का अन्वय किधर होगा अभी संघृत के साथ होगा तभी तो संघृत स्त्रोत्राधिकरण ये बहुभ्री हो गया इसमें प्रधान हो गया अन्य पदार्थ तो उसका एक देश है संघृत और स्वात्मनी अभी अन्वय हो रहा स्वात्मनी हो गया पदांतर तो पदांतरो के साथ अन्वय होता है ऐसे बहुत ज़्यादा मिलेगा पदांतर एक देश के साथ अन्वय होता है स्वप्ने यह जो मन है स्वप्न में महिमानम महिमानम का अर्थ कहते हैं विभूतिम विभूतिम पाँच नंबर टिप्पणी विविधा कारण भवनम यही विभूति तो विविधा कारण भूति इति विभूति भूति कहे भवन कहे तीन करने से भूति ल्यूट करने से भवन नाना प्रकार से हो जाता है ये मन है। स्वप्ने महिमानम विभुतिम इसका अर्थ कहते हैं नाना प्रकार से हो जाता है उसका महिमा कहते हैं विषय विषयी लक्षणम अनेक आत्मभाव गमनम वही मान विषय कोटि में भी आता है विषयी कोटि में भी आता है साक्षी का उपाधि बन करके विषयी कोटि और अविद्यावृत्ति में विषय अर्पण करके विषय कोटि में भी आया तो विषय विषयी लक्षणम अनेकात्म आत्म भाव गमनम अनेक भाव गमनम नाना प्रकार की विषय रूप लेता है और विषय में भी रहा विषय में भी रहा अनुभवती अनुभवती प्रतिपद्यतें यहाँ तक मंत्र का प्रथम पदक प्रथम वाक्य का विचार हुआ टीका में विषय विषय आदि अनेक भाव गमनम इत्य जो भाष्य में दे दिया विषय विषयी लक्षणम गमनम ये गमनम उसका अर्थ टीका में कह देते हैं विषयी विषय आदि अनेक वो विषयी भी होता है विषय भी होता है अनेक रूपों प्राप्त किया इदम से महत्व व्याख्यानम जो आत्मा में कहा गया महिमानम अनुपष्यति महिमा को देखता है तो ये महिमा क्या है कहते हैं यही विषयी विषयादि अनेक भाव हो जाना यही उसका महिमा है यही महत्व का व्याख्यान इस प्रकार के उसका महिमा होता है आगटिका में स्वप्न द्रष्टुर जीवश स्वातंत्र्य वक्तव्य देवशब्दी त मन मनसस्तुक्ति स्वप्नों मनोधर्मो न आत्मधर्म आत्मनी तो तदारोपत्र लोकस्य इति ख्यापनार्थ इति शंका परिहाराभ्या आह स्वप्नद्रष्टुर्जीव स्वप्न का दृष्टा साक्षी जीव होता है सर्वत्र हम लोग यही सुनते हैं स्वप्न का स्वप्न साक्षी भाष्य है तभी जीव स्वप्न देखता है तो जीव का स्वातंत्र कहना चाहिए जीव से स्वातंत्र्य वक्तव्य जीव स्वप्न देखता है इस प्रकार कहना चाहिए नहीं कह करके देव देवशब्दित मनसस्तुक्ति तदुक्ति अर्थात तो स्वातंत्र मन स्वप्न देखता है मंत्र में कह दिया गया अत्र ऐसा देव है स्वप्ने महिमान शब्द से मनु को कह दिया गया मनसस्तुक्ति तदुक्ति स्वातंत्र उक्ति अर्थात जो दृष्टा है वो स्वतंत्र है तो ये क्यों कहा कहते हैं स्वप्नो मनोधर्म स्वप्न मन का धर्म है न आत्मा धर्म स्वप्न मन का धर्म है क्यों कहते हैं कि आत्मा यद्यपि वहाँ विद्यमान तो है किंतु निष्क्रिय जब तक मन नहीं साथ में है वो स्वप्न नहीं देखेगा तो इसलिए ये मन का ही धर्म हुआ क्यों कहते हैं अन्य व्यतिरैक से सिद्ध होता है मन मन सत्वे स्वप्न सत्व मनसो अभावे स्वप्न न पश्यती स्वप्न न पश्यती अन्वय व्यतिरैक से ये मन का ही धर्म स्वप्न ऐसा निश्चय होता है इसलिए आत्मा का धर्म यह स्वप्न नहीं है और आत्मा कहते मैं देखता हूं मैं देखा इस प्रकार कहता है आत्मनी तु तद आरोप मात्र लोकस्य स्वप्न मनोधर्म न आत्मधर्म आत्मनी तद आरोप तद आरोप तत्पद से स्वप्न से आरोप मैं स्वप्न देखा इस प्रकार की जो आरोप करते हैं आरोप मात्र लोकश्य थी तो अर्थात आत्मा में आरोप मात्र आरोप करता है वास्तव आत्मा का धर्म नहीं है ये इतिक था इसको बताने के लिए आगे शंका और परिहार दिखाते हैं पूर्व पहले पूर्व पक्ष शंका करेगा फिर आगे उसका परिहार दिखाएंगे विचार आरम्भ करते हैं भाष्य में ननु पहले पूर्व पूर्वपक्ष शंका दिखाते हैं महिमा कर्ण मनो अतु अनुभवति इति अवतिच्यते महिमा अभवन करने में मन करण हुआ किस का कर्ण हुआ अवीतु अनुभव षष्ठी अनुभव करने वाले का अनुभव करता है कौन जीव तो पूर्व पक्ष का कहना है कि महिमा अनुभव करने में अनुभव करने वाला जीव जीव स्वप्न में महिमा अनुभव करने में मन कर्ण बनता है तत्कथम ये मन को कैसे स्वातंत्रण कह दिया गया ऐसा देव स्वप्ने मन ही स्वप्न देखता है जैसे मन स्वतंत्र है ये कैसे कह दिया गया स्वतंत्रो ही क्षेत्रज्ञ ह्षेत्रज्ञ ये स्वतंत्र होता है पूर्वपक्ष यहाँ तक संकाल आया सिद्धांत कहता है ये कोई दोष नहीं है क्षेत्र से मनो उपाधि कृतवात् न ही क्षेत्रज स्वतः स्वपिति जागर्तिवा यह जो क्षेत्रज्ञ होता है ये वास्तव न इसको कोई निद्रा होती है ना कोई स्वप्न होता है तो कोई जागरण ये चैतन्य का ये कोई अवस्था नहीं है है इसका कोई अवस्था नहीं है तो फिर इसका जो अवस्था होता है कहा जाता है कि आत्मा में ये तीनों अवस्था कहते हैं क्षेत्रज्ञ से स्वातंत्र से मनो उपाधि कृतत्वात् क्षेत्रज्ञ स्वतंत्र है स्वप्न देखने में ये कैसे हुआ कहते मनो उपाधि मन आया तभी तो स्वप्न देखेगा मन नहीं है तो स्वप्न नहीं देख पाएगा <coughs> तो इसलिए मन उपाधिक होने से ही क्षेत्रज्ञ यह सब स्वप्न इत्यादि जो देखेगा अथवा सब अवस्था का अनुभव करेगा और सुश्रुप्ति में मन ही सो गया तो यह मन का ही अवस्था हुआ मन का धर्म धर्म हुआ सोपीती जागृति वह तो क्षेत्र ज्ञ चैतन्य का ये कोई भी अवस्था नहीं है टीका में अच्छा न भाष्याम पंक्ति मनोपाधि कृतमे तरह जागरण स्वप्न से उक्त वाजसनेय के उपाधि कृत मन ही उपाधि हुआ तेन तर जीव से क्षेत्र से जागरण मनो उपाधि साथ में बन करके रहेगा तभी ये जागरण और स्वप्न जीव का होगा क्षेत्रों का इति बाजसने के बृहदारण्यकोपनिषद स अध स्वप्नों भूत्वा ध्याती व लैलायतीव इत्यादि ये वृदारण्य का चार तीन सात मंत्र है तो कतमा आत्मी जानकजी पूछते हैं तो ये आगे बल के उत्तर देते हैं कतम आत्मे हृदय न आरंभ हुआ यो ये विज्ञानम हृदय अंतर्ज्योति आगे स स हृदय इतने यो अं विज्ञानम प्राणेषु यो प्राणेषु अं विज्ञानम प्राणेशुद अंत्योति सन् उम लोकती ध्यातीव लैलायतीव इस प्रकार के मंत्र आगे ये अंश है सधी स्वप्नों भूतम अनुक्रामति मृत्यु रूप इम लोकम अनुक्रामती मृत्यु रूपाणी इस प्रकार की पूरा मंत्र है यहाँ दे दिए सधि स्वप्नो भूतवा ये सधि ये माध्यम दिन शाखा का पाठ है एक नंबर टिप्पणी में बड़े महार जी दे दिए सधि रीति सही कणो पाठो उपलम्भ प पा छुट गया हम लोग मतलब कैलाश में जो पुस्तक है उसमें है सही सही स्वप्नो भूतवा ये काणव शाखा का पाठ है किंतु यहाँ जो भाष्यकार लिखे सधी ही स्वप्नोभूतवा ये माध्यन दिन शाखा का पाठ है सधी स्वप्नोभूतवा ध्यायति व ललायतीति व्यायतिव लेलायति व मंत्र में पूर्व में है और सधी सही स्वप्नोभूतवा ये मंत्र में बाद में है यहाँ किंतु विपरीत क्रम में लिखे हैं तो यहाँ क्या कहा जाता है तो सधी ही धी के साथ मिल करके स्वप्न भूतवा स्वप्न दृष्टा हो करके इसलिए ध्यायती इव लैलायती इव क्षेत्र चैतन्य वास्तविक ना ध्यान करता है ना कोई क्रियान्वित होता है मनो उपाधि बनने पर ही ये ध्यान होगा अथवा विक्षिप्त होगा ये मन का ही सब कार्य है इत्यादि टीका में बाह्य इंद्रिय युक्त मनो उपाधि कृतम जागरण केवल मनो उपाधिकृत है स्वप्न इत्यर्थ है मन जागृत और स्वप्न दोनों में उपाधि बनेगा किंतु बाह्येंद्रिय युक्त मन जब उपाधि बनेगा तब जागरण हो जाएगा क्योंकि जागरण का लक्षण भी देते हैं इंद्रियर अर्थोपलब्धि जागरण तो बाह्य इंद्रिय के साथ युक्त होंगे तभी जागरण अवस्था होगा और केवल मनो उपाधि बनेगा तब स्वप्न होगा चैतन्य का यह उपाधि बनते हैं स्वप्न से धी शब्दवाच्य मन वाच्य मन परिणामवात स्वप्नो भूत श्रुतौ सामनाधिकरण निर्देश इति द्रष्टव्य स्वप्न धी शब्दवाच्य मन का परिणाम है तो ये सब स्थान पर आता है धी शब्द वाच्य मन मन का परिणाम स्वप्न कहा जाता है यह जहाँ मन का परिणाम कह दिया जाता है अर्थात तो मनो अवचिन्न चैतन्य निष्ठ अविद्या का परिणाम स्वप्न अविद्या का परिणाम है स्वप्न भूतवा तो स्वप्नो भूतवा कहने से तो स स्वप्नो भूतवा स स्वप्न ये समानाधिकरण ने निर्देश दिया गया तो होने से ये मन ही स्वप्न हो जाता है ऐसे अर्थात वहाँ श्रुति का तात्पर्य है इति दृष्टव्य भाष्य में तस्मान मनसो विभूति अनुभवे है स्वातंत्र वचन न्याय इसलिए विभूति अनुभव करने में मन स्वतंत्र है यह वचन न्याय न्याय अर्थात ये न्यायादनपेत धर्म पथ्यर्थ न्याया, न्याया, न्याया दनपेतः तो यत्यय हो जाता है न्याय अर्थात न्याया तो प्राप्त तर्कसंगत है टीका में नु इ श्रुतिर्भूति अन्भवने मन स्वातंत्र वक्त न शक्ति श्रुतियंतर विरोधापत्ते है इं श्रुति तीन नंबर टिप्पणी दे दे अत्र ऐसा प्रकृतिश्रुति <coughs> पूर्वपक्ष कह रहा है कि यह जो मंत्र भी विचार चल रहा है इसमें कहा गया कि मन स्वप्न देखने में स्वतंत्र है पूर्वपक्ष कहता है कि यह जो श्रुति विभूति का अनुभव करने में मन स्वतंत्र है ऐसा वक्तुम न सक नहीं कह सकती है यह श्रुति क्यों कहते हैं कि श्रुत्यन्तर विरोधापत्त्य अन्य श्रुति के साथ विरोध हो जाएगा अन्य श्रुतिक चार नंबर टिप्पणी श्रुत्यंतर अत्र पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवती श्रुत्यन्तरे अत्र एयम पुरुषः है स्वयं ज्योति यही बृहदारण्य का गाँव वही चार तीन का मंत्र है अत्र अयम पुरुषः है स्वयं ज्योति तो वहां पुरुष को स्वयं ज्योति कहा गया तो इसलिए मन स्वप्न का स्वतंत्र रूप से दृष्टा नहीं होगा अगर मन को आप स्वतंत्र रूप से दृष्टा मान लेंगे तो यह जो श्रुति है अत्र एयम पुरुष स्वयं ज्योति जो चैतन्य को स्वतंत्र कहता है वो श्रुति के साथ विरोध होगा अतः तो अतः देवशब्देन क्षेत्रज्ञ एव उच्यते है पूर्वपक्ष कह रहा है इसलिए वहां यहां जो मंत्र है अत्र स्वप्ने स्वप्न महिमान यहां यहाँ शब्द से क्षेत्रज्ञ को लेंगे ताकि बृहदारण्यक श्रुति और ये प्रश्नोपनिषद यह मंत्र यह समानक हो जाएंगे विरोध नहीं होगा तस्व स्वतः स्वातंत्र संकते तस्व तस्था क्षेत्र स्वतः स्वातंत्र क्षेत्रज्ञ स्वतंत्र है यह अभी पूर्वपक्ष शंका कर रहा है पूर्वपक्ष कुछ लोग यहाँ कहते हैं ऐसा भाष्य में मनोपाधि उपाधि सहितत्वे काले क्षेत्र से ज्योतिष्टो ज्योतिष इति के कुछ लोग कह रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि मनोपाधि सहित हो करके स्वप्न काल में अगर क्षेत्रज्ञ विषय को अनुभव करेगा मनो उपाधि हो करके कर पाएगा तो फिर क्षेत्रज्ञ का स्वातंत्र्य नहीं रहेगा क्योंकि मनो उपाधि बनने पर ही ये कर पाएगा तो मनो उपाधि सहितत्व स्वप्न काले क्षेत्रज्ञ से स्वयं ज्योतिष्ठ अगर क, अगर कहेंगे स्वप्न देखता है तो क्षेत्रज्ञ का जो स्वयं ज्योतिष्ठ हो ये हो जाएगा केचित कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वो कहते हैं बृहदारण्य को श्रुति कहते हैं कि क्षेत्र के स्वप्न देखने के लिए स्वतंत्र है क्योंकि वो स्वयं ज्योति है तो स्वयं ज्योति अगर दूसरों के ऊपर निर्भर किया तो फिर वो स्वयं समर्थ हो, कैसे कह दिया जाएगा ये तो पराधीन हो गया वो केचित वाले ऐसा कहते हैं सिद्धांत उसके ऊपर टीका में अच्छा स्वयं ज्योतिष बाध्यतः ये जो मंत्र में ये जो भाष्य में भाष्यकार कहें क्षेत्रज्ञ से स्वयं ज्योतिष बाध्यत तो टीकाकार कह रहे हैं स्वयं ज्योतिष बोध का श्रुति इत्यर्थ क्षेत्रज्ञ का स्वयं ज्योतिष बाध्य नहीं हो जाएगा स्वयं ज्योतिष कहने वाले जो श्रुति है वो श्रुति का बाध हो जाएगा ऐसे टीकाकार कह रहे हैं कहते हैं क्यों भाष्यकार कह रहे हैं कि क्षेत्र के अंका स्वयं ज्योतिषो नहीं रहेगा आप कह रहे हैं कि स्वयं ज्योतिष कहने वाले जो श्रुति है वो श्रुतिबाद हो जाएगा ऐसा आप अर्थ क्यों कह रहे हैं तो टीकाकार कह रहे हैं अन्यथा एक दीपो जल रहा है और उसके पास अब दूसरे दीपो ले आएंगे बड़ा वाला दीप मान लीजिए कि सूर्य उदय हो गया अगर सूर्य उदय हो गया जो पहले दीप जलता था अभी वो दीपो बुझ जाएगा तो वो दीपों का जो ज्योति था वो ज्योति रहेगा नहीं रहेगा वो रहेगा तो यहाँ अगर हम कहेंगे कि आत्मा स्वयं ज्योति है किंतु उसके साथ मन आ जाने से आत्मा का स्वयं ज्योतिष्टो नहीं रहेगा तो अर्थात जैसे एक दीपों के पास दूसरा दीप आ गया अथवा दीपों के पास सूर्य आ गया तो वो दीप बुझ जाएगा ऐसा तो नहीं होगा तो आत्मा का स्वयं ज्योतिष चाहे मनवाए चाहे कुछ आए वो रहेगा इसलिए उसका स्वयं ज्योतिष आत्मा का बाद नहीं होगा किंतु आत्मा स्वयं ज्योति ऐसे कहने वाली जो श्रुति है वो श्रुति श्रुतिवाद हो जाएगी स्वयं ज्योतिष तो बाद नहीं हो रहा है वो श्रुति बाद हो रही है ये कैसे बाद होगा उसका विचार आगे दिखाते हैं अन्यथा द्वितीय सत्वे ये जो बात हमने कहा ये छः नंबर टिप्पणी में दे दिया है चलिए देख लेते हैं इसको उक्तम अर्थम मन्यमानम अनिष्ट न उक्तम अर्थम अर्थात भाष्य में जो कहा गया स्वयं ज्योतिषोबाध हो जाएगा इस प्रकार की जो मान रहा है तो उक्तम अर्थम मन्यमानम अनिष्टे न उसको अनिष्ट दिखा करके पिस रहे हैं अर्थात टीकाकार करें अगर आप मानेंगे कि आत्मा का स्वयं ज्योतिष्ट हो जाएगा तो आप तो अर्थात आपके ऊपर अनिष्ट आएगा ये अनिष्ट के चलते आप पिस जाएंगे क्या अनिष्ट उसको दिखा रहे हैं यथा दीपादीनम वास्तवम स्वयं ज्योतिष्टम कोई दीप जल रहा है उसमें ज्योति है ज्योति अंतर सत्वे भी न बाध्य दूसरा ज्योति आ जाएगा दूसरा दीप आ जाएगा प्रथम दीप भूझ नहीं जाएगा तदवत्य से मनस सत्वी अभी मन और आ गया ज्योति वाला न एव न तदर्था आत्मनः स्वयं ज्योतिष्टो मनः दूसरा ज्योति आ जाने पर भी आत्म का स्वयं ज्योतिष बाध नहीं हो जाएगा तथा चाध्येत बाध्येत अपते अर्थ बाध हो जाएगा ऐसे अनिष्ट आ जाएगा <coughs> अभी केचित वाले कहते हैं कि अगर मन दूसरा ज्योति दर्शन करने वाला स्वतंत्र हो करके स्वप्न में आ जाएगा आत्मा स्वयं ज्योति है स्वप्न में यह कहने वाला श्रुति बा होने का आपत्ति आएगी केचित वालों का कहने का यह तात्पर्य अर्थात तो वो बृहदारण के श्रुति बा हो जाएगी अगर आप मन को भी वहाँ ज्योति रूप मानेंगे स्वप्न में पूर्व पक्ष यहाँ तक त्पर्य हुआ सिद्धांति अभी उसका खंडन करता है यह कैचित वालों का मत हुआ सिद्धांति कहेगा ये बात ठीक नहीं है अत्र टिका में अंतिम है अत्र मनस आप जो कहते हैं कि स्वयं ज्योतिष्टो आत्मा का बाद हो जाएगा इसका अर्थ अत्र किम सत्वे अत्र अत्र का अर्थ अत्र सत्वे स्वप्न अवस्था में स्वप्न अवस्था में अगर मन रहेगा तो ज्योति अंतर ज्योतिर्ंतर से मनसो विद्यमानवाद अभी स्वप्न अवस्था में मन आ गया मन को आप स्वतंत्र रूप से दृष्टा मान रहे तो जो स्वतंत्र दृष्टा होगा वो रूप होगा प्रकाश रूप कोई जड़ देख नहीं लगा तो ज्योति अंतर ज्योतिरअंतर से मनसो विद्यमानवाद आत्मन स्वयं ज्योतिष्टो बोधनम न सकोती न शक्यम् आत्मा स्वयं ज्योति है इसका बोधन नहीं करवाया जा सकता है क्योंकि अभी दूसरा ज्योति आ गया अभी आत्मा स्वयं ज्योति है अथवा ये जो दूसरा ज्योति आया ये देख रहा है ऐसा निश्चय नहीं होगा नहीं होने से श्रुते है कार्य से बोधन बाधो अभिप्रेत श्रुति का कार्य था कि आत्मा स्वयं ज्योति है इसको बोधन करवाना अभी वहाँ मानो एक दूसरा ज्योति आ गया तो दूसरा ज्योति आने से अभी कौन दृष्टा है ये निश्चय नहीं हो पाएगा नहीं हो पाने से आत्मा स्वयं ज्योति है ये और श्रुति बोधन नहीं कर पाएगी दो अभी वहाँ है अभी ज्योति अभी स्वप्नों को कौन देखता है तो श्रुति निश्चय नहीं करके करके नहीं कर पाएगी कि आत्मा ही यहाँ दृष्टा है ऐसा नहीं कर पाएगा क्यों अभी दूसरा भी विद्यमान है तो श्रुति का कार्य था कि आत्मा स्वयं ज्योति है ऐसा बोधन करवाना अभी श्रुति नहीं कर पाएगी नहीं करने से श्रुति बा हो जाएगी ये आपत्ति आएगी ये आप कहना चाहते हैं क्या श्रुति का बाद हो जाएगा अर्थात श्रुति का जो कार्य था वो कार्य नहीं कर पाएगा कार्य नहीं कर पा कर भी रहना यही हो गया उसका बाद श्रवण करना है श्रवण नहीं करके सो जाना कहते हैं उसका बाद हो गया इस प्रकार के तो श्रुति का कार्य बाद हो जाएगा यह कहना चाहते हैं उतह अथवा दो विकल्प करते हैं तद बोधन रूप कार्य सिद्धि अर्थम अभी श्रुति को यहाँ क्या बोधन करवाना है स्वयं ज्योतिष किसका आत्मा का जो आत्मा का स्वयं ज्योतिष बोधन करना रूप कार्य जो श्रुति का है यह श्रुति तभी कर पाएगी आत्मा स्वयं ज्योति है जब मन नहीं रहेगा आ रह जाएंगे तो श्रुति नहीं कर पाएगी पूर्व विकल्प में कह दिया त बोधन रूप कार्य सिद्ध्यर्थम मनसो अभावो अपनी विवक्षित है आत्मा को स्वयं ज्योति सिद्ध करना है आत्मा स्वयं ज्योति है इसे सिद्ध करना है ये कब कर पाएगा जब मन न रहे तो आप मन नहीं रहे ऐसा कहना चाहते हैं क्या अथवा मन रह जाने से आत्मा स्वयं ज्योति बोधन श्रुति नहीं कर पाएगी इसलिए श्रुति बाध हो जाएगी ये दोनों से आप क्या कहना चाहते हैं सिद्धांति कैचि वालों को पूछता है ये दो विकल्प पहले स्पष्ट होना है क्योंकि आगे उसके ऊपर विचार चलेगा श्रुति अपना कार्य नहीं कर पाने से बाद हो जाएगी प्रथम विकल्प द्वितीय विकल्प श्रुति अपना कार्य करने के लिए मन का भी अभाव को कह देगा मन नहीं रहता है यह कहेगा ततश्च मन नहीं रहना है यह अभी श्रुति को कहना पड़ेगा अगर स्वयं ज्योतिष आत्मा में दिखाने के लिए और ये बृहदारण्य की श्रुति का बात है बृहदारण्य की श्रुति आत्मा में स्वयं ज्योतिष दिखाएगा तो द्वितीय विकल्प के अनुसार बृहदारण्य का श्रुति आत्मा में स्वयं ज्योतिष दिखाने के लिए मन का अभाव को कहना पड़ेगा और यह जो अभी प्रकृत श्रुति ये क्या कह रही है कि अत्र ऐसा महिमानम स्वप्ने महिमानम अनुभवती तो यह मन को रखता है न मन का अभाव को कहता है रखता है और विरोधार श्रुति कहेगी कि नहीं नहीं मन का अभाव कहना पड़ेगा तो होने से ये दोनों में विरोध होगा तो कहते हैं श्रुति त्रुत तत्सत्व श्रुति का अर्थ का बाद हो जाएगा तत्सत्व अर्थात मन सत्व मन सत्व कौन श्रुति कह रही है प्रश्नोपनिषद ये जो विचार चल रहे हैं तो प्रश्नोपनिषद श्रुति जो कह रहे हैं मन सत्व श्रुत्यर्थवाद कौन सा श्रुति बा हो जाएगी बृहदारण्य वाला श्रुति बाद हो जाएगी सात नंबर टिप्पणी श्रुति है अर्थवादी श्रुति विवक्षित अर्थस्य बृहदारण्य श्रुति का विवक्षा क्या है मन रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा जब मनो अभाव ये बृहदारण्य श्रुति कह रहे हैं तो उसका भी अभाव हो जाएगा अर्थात तो उसका बाद हो जाएगा वृदारण्य का सूती कह रही है कि मनो नहीं रहना चाहिए तो ये श्रुति अर्थ बाध हो जाएगा सिद्धांति ये दो विकल्प कर दिया अर्थात केचित वाले कहते हैं स्वयं ज्योतिष्टो बोध का श्रुति बा हो जाएगा ये आपत्ति आएगा सिद्धांत कहते हैं उसका तात्पर्य क्या है अभी विचार दिखाते हैं न आद्य आद्य पक्ष में अगर मन और एक ज्योति बनकर के रह जाएगा तो श्रुति का जो कार्य है आत्मा स्वयं ज्योति श्रुति और नहीं कर पाएगी अपना कार्य नहीं करने से वही उसका बाद हो जाएगा ये बात ठीक नहीं है क्यों मनसी सती एवं एवं तरह बक्ष्यमाण रीत्या मनसोदृश्यवेन अयोगेना अयोगेन आत्मनव स्वयं ज्योतिष से बाधयु बोधयुम शक्य स्वप्न अवस्था में मनसी सती अभी मन होने पर भी एवं इति व्यण रित्या एवं तरी अठावन पृष्ठा में देख लीजिए थोड़ा तृतीय पंक्ति में दिया अठावन पृष्ठा में भाष्य में तृतीय पंक्ति में एवं तरी श्रृणु श्रुत्यर्थम हितवा सर्वा सर्वम अभिमानम श्रुति अर्थ सुनने के लिए अभिमान को थोड़ा छोड़ देना पड़ता है सिद्धांती समझा रहा है पूर्व पक्ष को तो श्रुति का अर्थ तात्पर्य समझने के लिए अपना ये कहते हैं दुराग्रह इसको छोड़ देना पड़ता है तो यह सिद्धांति जहाँ भी विचार चल रहा था सिद्धांति कह रहा है कि देखिए आगे ये बात स्पष्ट कह दिया जाएगा कहाँ एवं तरी श्रृणु श्रुत्यर्थ ये वाक्य के द्वारा कह दिया जाएगा जहाँ पाठ चलता है देखिए टीका में मन होने पर भी एवं तरी ये वक्ष्यमाण रीत्या वहाँ ये बात कहा जाएगा एवं तरी अठावन पृष्ठा में मनसो दृश्य तो ये न तो स्वप्न में रहेगा किंतु मन दृश्य हो जाएगा तो दृश्य होने से ज्योतिष्टो अयोगेन मन ज्योति ने ज्योति नहीं होगा क्यों जो दृश्य कोटि में आ जाएगा वो ज्योति नहीं होगा ज्योति अर्थात तो वो प्रकाशक नहीं बनेगा <coughs> ज्योतिष्टो अयोगेन न तो मन दृश्य कोटि में आ गया इसलिए मन रूप नहीं हुआ नहीं हुआ तो फिर स्वप्न में और ज्योति रूप कौन रह गया आत्मा, आत्मा। आत्म न एवं स्वयं ज्योतिष सक्यत्वात् इसलिए आत्मा स्वयं ज्योति है ये बोधन किया जा सकता है तो आत्मा स्वयं ज्योति है ये कौन श्रुति बोधन करवाएगी बृहदारण्य की श्रुति उसको विरोध कर रहा था ये प्रश्नश्रुति अभी श्रुति का समाधान दे दिए कि मन यहाँ दृश्यकोटि में गया तो दृश्य कोटि में जाने से ये स्वयं ज्योति रूपन नहीं होगा नहीं होगा तो बृहदारण्य का श्रुति जो कहती है कि आत्मा स्वयं ज्योति है वो सिद्ध हो जाएगा सिद्धांति कह इतिहा सिद्धांति ये समाधान देता है तन्न भाष्य में तन्न अर्थात प्रथम पक्ष के लिए सिद्धांति कह दिया कि तन्न जो आप कहते हैं श्रुति अपना कार्य नहीं कर पाएगी बा हो जाएगा ऐसा नहीं है क्योंकि कोई विरोध नहीं है मन तो दृश्य कोटि में गया ज्योतिरूप नहीं हुआ ये प्रथम कोटि हो गया द्वितीय कोटि में था मन का अभाव मानना है सिद्धांत कहते हैं न द्वितीय मन का भी अभाव कहना आवश्यक नहीं है तदानिम मनसो अभावस्तु श्रुत्यर्थ एवं नवती इतिहा तदा मनसो अभाव श्रुत्यर्थ है ही नहीं तदा कहने से स्वप्ने मन का अभाव ये श्रुति का तात्पर्य नहीं है स्वप्न अवस्था में मन रहेगा श्रुत्यर्थ एवं नवती इति आह भाष्य में श्रुत्यर्थ अपरिज्ञानकृता भ्रांतिस्तेम तेजा जो केचिद वाले उनका त तो ये केचित केचित अर्थात तो केशांचित के का ष्ठी बहुवचन क्या हो जाएगा आप आगे किम पद का रूप बना देंगे आगे चित चित्चन जोड़ना है जो दिया केचित ये कहाँ का रूप है के चित कहा का रूप है जस का रूप है प्रथमा बहुवचन का तो प्रथमा बहुवचन में पुंगलिंग में किम का क्या रूप बनेगा ये सर्वनाम है ना जससी नहीं लगेगा कह कऊ के दिया के दिया तो ष्ठी बहुवचन में केसांचित तो ऐसे प्रकार द्वितीय एक वचन में पुंगलिंग में चल रहे तो कंचित तृतीया में के नचित चतुर्थी में कश्मीचित अब किम का रूप बना देंगे आगे किम चित अथवा चन ये जोड़ लेंगे खाली अच्छा तो सिद्धांत कह रहा है कि जो द्वितीय विकल्प के लिए कहते मन का अभाव श्रुति कह रही है मतलब मानना पड़ेगा बृहदारण्य का श्रुति सिद्धि के लिए शुद्ध सिद्धांत कहता है कि श्रुत्यर्थ अपरिज्ञान अर्थ से अपरि ज्ञान तेन कृता भ्रांति उसके चलते उनको भ्रांति हो गई श्रुति का अर्थ को ठीक नहीं सुनने से टीका में आत्मनि ज्योतिष बोधनात्मक व्यवहार तस्मिन् सापेक्ष तस्एव तस्मिन तद्बोध साधने मन आद चति तद्बोधय शक्य थे न्यता मन आदिअ न शुत विवक्षितः आत्मनि ज्योतिष्टो आत्म व्यवहार से आत्मा स्वयं ज्योति प्रकाश स्वरूप है इसको बोधन करना जो व्यवहार है आत्मा तभी प्रकाशक बनेगा अगर कोई प्रकाश्य रहे तो तो कहते हैं प्रकाश्यादि सापेक्ष आत्मा ज्योति रूप तभी जब कोई प्रकाश हो प्रकाश्य आठ नंबर टिप्पण्य प्रकाश्यादि इत्यादि ना प्रकाशय संसर्गो विवक्षित कोई प्रकाश्य रहे अर्थात प्रकाश्य के साथ संसर्ग हो प्रकाशक का तभी तो प्रकाशक कहा जाएगा नहीं तो क्या प्रकाशक प्रकाश्यादी सापेक्षा प्रकाशादे सापेक्ष तस्वस्थ प्रकाश सती है प्रकाश अगर है तभी तद्बोध साधने तद्बोध अर्थ तद स्वयं ज्योति का बोधन किया जा सकता है तद्दोधसाधने मन आद चती तद्बोधय शक्य सक्यते तो मन आदि जब रहेंगे तभी तद बोधयुम तद अर्थात तो स्वयं ज्योतिष बोध शक्य मन अगर नहीं रहेगा प्रकाश्य नहीं रहा ते आत्मा प्रकाशक है स्वयं ज्योति है ये सिद्ध नहीं किया जा सकता है इसलिए मन को तो दृश्य बन करके रहना ही होगा न अन्यथा मन आदि अभाव न श्रोत हो विवक्षित अगर मनो आदि नहीं रहेंगे तो स्वयं ज्योतिष बोधन नहीं करवाया जा सकता है इसलिए मनो आदि अभावो न श्रुतो विवक्षित श्रुति में मन का अभाव कहा जाता है ऐसा विवक्षित नहीं है ठीक है तथा सती तद्बोधन अशक्या इति आह तथा सति मन का अभाव हो जाएगा असक्ता तथा सती तदबोधन असक्ता असक्त्य अगर मन नहीं रहेगा तो आत्मा का स्वयं ज्योतिष बोधन नहीं कर सकते हैं बोधन असक्त नहीं कर पाएंगे ओम चम्बे मित्रह नो मित्र रुणा शो भगवत षम नो बृहस्पति नमो नमस्ते तो वा प्रत्यक्षं वाय प्रत्यक्ष ब्रह्माशि प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिशवादिशं सत्यमवादिश तन्द आवि ओम ओ शांति शांति, शांति, शांति शांति ओम सहना